महाभारत शांति पर्व अष्टत्याय परशुराम जी द्वारा होने वाले क्षत्रिय संहार के विषय में राजा युधिष्ठिर का प्रश्न वाच तत सि के सुधिष्ठि कृपादे सर्वे चार पांडवास्त स्थर प्रख्ये पताका ध्वजशोभित युराशो कुक्षेत्र शीघ्र गापी वैश्व पाजी कहते राजन तदनंतर भगवान श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिर कृपाचार्य आदि सब लोग तथा शेष चारों पांडव ध्वजा पताकाओं से सुश्रोभित एवं रथों से शीघ्रता पूर्वक की ओर बढ़े। के संकुल देहन्यासो ये तय महात्मा भी वे सब लोग केश मज्जा और हड्डियों से भरे हुए कुरुक्षेत्र में उतरे जहाँ महामस्वी छत्री ने अपने शरीर का त्याग किया था नरसेश शंख रिव चर्व वहां हाथियों और घोड़ों के शरीरों तथा तो हड्डियों के अनेकनेक पहाड़ों जैसे ढेर लगे हुए थे सब और शंख के समान सफ़ेद की फैली हुई थी मुक्तो जितामिम उस भूमि में सहस्त्रो जली थी कवच और अस्त्र शस्त्रों से वह स्थान ढका हुआ था देखने पर ऐसा जान पड़ता था मानो वह काल के खान पान की भूमि हो और काल ने वहाँ खान पान करके, करके छोड़ दिया हो, भूत रक्षो कुरुक्षेत्र महारथा जहा झुंड के झुंड भूत विचर रहे थे और राक्षसगण निवास करते थे उस कुरुक्षेत्र को देखते हुए वे सभी महारथी शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ रहे थे गछन दें महाबाहू स वै यादव नंदन युधिष्ठिराय प्रोवाच जाम धग्न से रास्ते में चलते चलते हैं महाबाहू भगवान यादव नंदन श्री कृष्ण युधिष्ठ को जमदग्नि कुमार परशुराम जी का पराक्रम सुनाने लगे पार्थ तेसु अमेराम सुसंत पितृत्रियोड़ कुंती नंदन ये जो पांच सरोवर कुछ दूर से दिखाई देते हैं राम के नाम से प्रसिद्ध है इन्ही में उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से अपने पितरों का तर्पण किया था। क्रित्व वसुधाम दानी तथो राम कर्मणाम शक्तशाली परशुराम जी 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य करके यही आने के पश्चात अब उस कर्म से विरत हो गए हैं क्षत्रिया महान युधिष्ठिर ने पूछा प्रभो आपने यह बताया है कि पहले परशुराम जी ने इक्कीस बार यह पृथ्वी से सुनी कर दी थी इस विषय में मुझे बहुत बड़ा संदेह हो गया है छत्र उत्पत्ति क्षत्र विक्रम अमित पराक्रमी यदनाथ जब परशुराम जी ने क्षत्रियों का बीज तक दग्ध कर दिया तब फिर जाति की उत्पत्ति कैसे हुई महात्मना भगवता कथम उत्सादित्रम कथम वृद्धि मुगत महात्मा भगवान परशुरा ने क्षत्रियों का संहार किसलिए किया और उसके बाद इस जाति की वृद्धि कैसे हुई महता रथ युद्धे नोटिथ क्षत्रिया तथा किरणा क्षत्रियम वर वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण महारथ युद्ध के द्वारा जब मारे गए होंगे उस समय उनकी लाशों से यह सारी पृथ्वी महात्म नद सिंह भ्रगुवंशी महात्मा परशुराम ने पूर्व काल में कुरुक्षेत्र में यह छत्रों का संहार किसलिए किया ए तन में छिन्दे संशय गुरुद्ध श्री कृष्ण इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र आप मेरे संदेह का निवारण कीजिए क्योंकि कोई भी शास्त्र आपके बढ़कर आपसे बढ़कर नहीं है वैशंपावाच तथा गदाग्रज प्रभु तस्मे न तत्त युधिष्ठ राजत्रियाशंकुला वै सम्बानजी कहते हैं जन्मे राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर गराग्रज भगवान श्री कृष्ण ने अप्रतिम तेजस्वी युधिष्टिर थे व सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से कह सुनाया कि किस प्रकार यह सारी पृथ्वी क्षत्रियों के लाशों से ढक गई थी श्री महाभारती शांति पर राजधर्माुशासन पर्व रामोपाख्या अष्टचत्ंशोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में परशुराम के उपाख्यान का आरंभ विषयक अड़तालीसवां अध्याय पूरा हुआ